विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार इच्छा की स्वतंत्रता तब होती है जब तुम यह अनुभव करो कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो परंतु यह स्वतंत्रता अनिवार्यता का एक प्रकार है कर्म और विचार के बीच एक निश्चिम कड़ी उसने पूर्व बीच में और बाद में रहती है किंतु कर्म स्वतंत्रता का नाम ग्रहण करता है किसी प्रकाशमान कक्ष में उड़ते हुए एक पक्षी की भांति हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और अनुभव करते हैं कि उसका अन्य कुछ कारण नहीं है हम चेतना से परे नहीं जा सकते इसलिए हम अनुभव करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं हम उसे चेतना से आगे खोज नहीं सकते केवल ईश्वर ही वास्तविक स्वाधीनता अनुभव करता है महापुरुष अपने को ईश्वर से तन्मय पाते हैं इसलिए वे भी वास्तविक स्वाधीनता अनुभव करते हैं किसी झरने से निकलते हुए पानी के प्रवाह को तुम जल की धारा के उस भाग को बंद कर और सारे जल को झरने में ही संचित रखकर रोक सकते हो किंतु इससे आगे तुमको स्वतंत्रता नहीं है किंतु स्रोत अपरिवर्तित रहता है हर बात पूर्व निश्चित है और उसी पूर्व निश्चय का एक भाग है कि तुम में ऐसी भावना स्वतंत्रता की भावना होगी मैं स्वयं अपने कर्म को रूप देता हूँ दायित्व प्रतिक्रिया की अनुभूति है कोई निरपेक्ष शक्ति नहीं है अनिवार्यताजन्य किसी क्षमता का प्रयोग करने की चेतन अनुभूति ही यह शक्ति है मनुष्य अनुभव करता है मैं कर्म करता हूँ स्वतंत्रता की शक्ति से उसका जो अभिप्राय है वह यही अनुभूति है शक्ति के साथ दायित्व संयुक्त रहता है पूर्व निश्चय द्वारा हमारे माध्यम से जो भी होता है हम उसकी प्रतिक्रिया अनुभव करते हैं किसी के द्वारा फेंका हुआ गेंद स्वयं भी प्रतिक्रिया अनुभव करता है किंतु हमें अपनी स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त होने वाली या अंतर्निहित अनिवार्यता उन चेतन संबंधों को भी प्रभावित नहीं करती जो हम अपने आसपास बनाते हैं सापेक्षता परिवर्तित नहीं होती तो या तो प्रत्येक स्वतंत्र हैं या प्रत्येक अनिवार्यता के अधीन है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता संबंध वैसे ही रहेंगे पुण्य और पाप समान रहेंगे यदि कोई चोर कहे कि उसने चोरी अनिवार्यता से विवश होकर की थी तो मजिस्ट्रेट यह कहेगा कि वह दंड देने के लिए अनिवार्यता से विवश है हम एक कमरे में बैठे हैं और संपूर्ण कमरा चल रहा है हमारे पारस्परिक संबंध अपरिवर्तित हैं कार्य कारण की इस असीम श्रृंखला से निकलना ही मुक्ति है मुक्त लोग अनिवार्यता से प्रेरित नहीं होते वे ईश्वर के समान होते हैं वे कार्य कारण की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं उनके इच्छा का प्रथम स्रोत ईश्वर ही केवल स्वतंत्र सत्ता है और वे सदैव ऐसा ही अनुभव करते हैं